संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व वशिष्ठ जी के द्वारा जीव की अज्ञाता का वर्णन वशिष्ठ जी कहते हैं राजन जीव अज्ञान वस एक देह से दूसरे देह को करता हुआ हजारों बार जन्म ग्रहण करता है वह गुणों के संबंध से कभी सहस्त्रों प्रकार की त्रिय योनियों में और कभी देवताओं की योनि में जन्म लेता है और रेशम का कीड़ा अपने ही उत्पन्न किए हुए तंतुओं से अपने को सब ओर से बांध लेता है उसी प्रकार यह निर्गुण आत्मा भी भी अपने ही किए हुए गुणों से से बंध जाता है। वह स्वयं सुख-दुखादि रहित होने पर भिन्न-भिन्न जोड़ियों में जन्म धारण करके सुख दुख को भोगता है उसे कभी सिर में दर्द होता कभी आँख दुखती कभी दांत में व्यथा होती तथा कभी गले में घेघा निकल आता है इसी प्रकार वह जरोदर त्रिषारोग ज्वर गंड सफेद दाग कोढ़ अग्निदाह दमा खासी और अपस्मार, मृगी आदि रोगों का शिकार होता रहता है इनके सिवा और भी जितने प्रकार के प्रकृतिजन्य अद्भुत रोग देहधारियों में उत्पन्न होते हैं उन सब से यह अपने को आक्रांत तो समझता है कभी अपने को तिरक जोनि का जीव मानता है और कभी देवत्व का अभिमान धारण करता है तथा तो इस अभिमान के ही कारण उन, -उन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 कभी मूझ की मेखला बांधे कौपिन धारण करता है कभी नंग धड़ंग घूमता है कभी रेशमी वस्त्र कभी काला मृग कभी सन या ऊन के बने वस्त्र कभी राजोचित वस्त्र कभी पेड़ की छाल कभी खुरदुरे वस्त्र कभी रेशम के कपड़े और कभी चीचड़े पहनता है इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के वस्त्र और तरह तरह के रत्न धारण करता और विचित्र विचित्र भोजनों का स्वाद लेता है कभी एक रात का अंतर देकर भोजन करता है कभी दिन रात में एक बार और कभी दिन के के चौथे, छठे या आठवें भोजन करता है। कभी कर, कभी कभी छह रात बिताकर, आठ दिनों दिनों पर, सात, और बाद अन्न ग्रहण करता है तथा कभी एक मास तक कुछ भी नहीं खाता कभी सदा फूल फल मूल का ही भोजन करता कभी पानी या हवा पीकर रह जाता और कभी तिल की खली और दही का ही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 जब व्रत नियम तप यज्ञ तथा अन्य कर्मों का अनुष्ठान करता है कभी व्यापार करता कभी ब्राह्मण और क्षत्रियों के कर्तव्य का पालन करता और कभी वैश्य तथा शुद्रों के से काम करता है दिन दुखे और अंधों को नाना प्रकार के दान देता तथा अज्ञानवश अपने में सत्व रज तम इन्तुविद गुणों और धर्म अर्थ काम का भी अनुमान करता है इस प्रकार आत्मा प्रकृति के द्वारा अपने ही स्वरूप के अनेकों विभाग करता है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 जैसे सूर्य प्रतिदिन साय काल में अपनी किरणों को समेट लेता है वैसे ही जगदात्मा प्रलय काल में इन गुणों का संहार करके अकेले रह जाते हैं। इस प्रकार यह और प्रलय का कार्य बारंबार चलता रहता है, और आत्मा स्वयं गुणों से रहित होने पर भी प्रकृति के सहवास से नीला के लिए अपने में नाना प्रकार के मनोरम गुणों का अभिमान आरोप कर लेता है सृष्टि और प्रलय जिसके धर्म है उस प्रकृति को विकृत कार्य क्षम के तीनों गुणों का स्वामी आत्मा कर्म मार्ग में प्रवृत्त होकर उस प्रकृति के द्वारा होने वाले प्रत्येक त्रिगुणात्मक कार्य को अपना मान लेता है इस प्रकार प्रकृति की प्रेरणा से स्वभावतः सुख दुखादी द्वंद्व की पुनरावृत्ति होती रहती है किंतु जीवात्मा ज्ञान अज्ञानवश यह मान बैठता है कि यह सब द्वंद्व मुझ पर ही आक्रमण करते हैं अर्थात इसलिए वह दुखी होता है वह लिंग सही से होने पर भी अपने को उससे युक्त मानता है तथा काल धर्म अर्थात मृत्यु से रहित होकर भी अपने को कालधर्मी अर्थात मरणशील तत्व से भिन्न भिन्न होकर भी सत्वरूप और तत्व से रहित होकर भी तत्व स्वरूप समझता है वह यद्यपि क्षेत्र से विलक्षण है तो भी अपने को क्षेत्र मानता है सृष्टि से उसका कोई संबंध नहीं है तो भी समुची सृष्टि को अपनी ही समझता है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 इस तरह अज्ञान के कारण और अज्ञानी पुरुषों का संग करने से जीव का निरंतर पतन होता है तथा तो उसे करोड़ों बार जन्म लेने पड़ते हैं वह पशु पक्षी मनुष्य तथा तो देवताओं की योनियों में हजारों बार मर मर कर जन्म धारण किया करता है